संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व सर्वसाधारण के धर्म राजधर्म की महत्ता और उसके विषय में भगवान विष्णु और राजा के का वर्णन। राजा के संवाद ने कहा पितामह, अब आप ऐसे धर्मों का वर्णन कीजिए जो सब प्रकार कल्याण कारक सुखप्रद परम पुण्यप्रद हिंसाहीन और सब लोगों में माननीय हो तथा जिनका सुगमता से पालन हो सके जी बोले भरत श्रेष्ठ उक्त चार आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही कहे गए हैं अन्य तीन वर्ण उनका अनुवर्तन नहीं करते उसी प्रकार जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्रों के धर्मों का सेवन करता है उस मंदमती की इस लोक और पुरलोक में निंदा होती है तथा मरने पर वह नरक में जाता है जो ब्राह्मण छह कर्मों में तत्पर रहता है चारों आश्रमों में, में उनके सब धर्मों का आचरण करता है तथा तपस्वी निरपेक्ष और उदार है उसे अच्छे लोग प्राप्त होते हैं जो पुरुष जिस प्रकार का कर्म करता है उससे उसमें वैसा ही गुण आ जाता है राजन धनुष की डोरी खींचना शत्रु को दबाना खेती व्यापार या पशुपालन करना अथवा धन के लिए दूसरों की सेवा करना यह ब्राह्मण के लिए अत्यंत अकर्तव्य है मनुष्य ब्राह्मण यदि गृहस्थ हो तो उसके लिए सट कर्म ही सेवन करने योग्य है और कृतकृत होने पर उसके लिए वन में रहना ही अच्छा माना गया है ब्राह्मण को राज खेती के धन व्यापार की आजीविका कुटिलता परिस्त्री गमन और व्याज इनसे सर्वदा दूर रहना चाहिए जो ब्राह्मण दुष्चरित्र धर्महीन कुलता का स्वामी चुगलखोर नाचने वाला राजसेवक अथवा कोई और विकर्म करने वाला होता है वह अत्यंत अधम है उसे तो शुद्ध ही समझो और उसे शुद्धों की पंक्ति में बिठा ही भोजन कराना चाहिए ऐसे ब्राह्मणों को देव पूजन आदि कार्यों से दूर रखना चाहिए जो ब्राह्मण मर्यादा शून्य अपवित्र क्रूर स्वभाव वाला हिंसा में और अपने धर्म को त्याग कर चलने वाला हो उसे दूसरे दान देना न देने के बराबर ही ब्राह्मण तो उसी को समझना चाहिए जो जितेंद्रिय सोमपान करने वाला सदाचारी कृपालु सहनशील निरपेक्ष सरल मृदु और क्षमा हो इसके विपरीत जो पाप पारायण है उसे क्या ब्राह्मण समझा जाए राजन क्षत्रिय को तो चाहिए कि पहले धर्मानुसार प्रजा का पालन करे राजस्वी अश्वेध तथा दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे संग्राम में विजय प्राप्त करे फिर प्रजा की रक्षा के लिए राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करे और यदि वह योग्य न हो तो किसी अन्य छत्री कुमार को गोद लेकर राज्य का अधिकारी बनावे इस प्रकार पृथ्वी यज्ञों के द्वारा पितरों का तथा यज्ञानुष्ठान और वेदाध्ययन से देवता और ऋषियों का अच्छी तरह पूजन कर जो छत्री अंत समय पर अन्य आश्रम में प्रवेश करना चाहे वह क्रमशः उन्हें स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है गृहस्थ धर्मों का त्याग कर देने पर भी छत्री को सन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन रक्षा के लिए ही भिक्षा का आश्रय लेना चाहिए अपनी सेवा कराने के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है ब्राह्मण के सिवा अन्य तीन वर्णों के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करना अनिवार्य नहीं है क्षत्रिय के लिए तो राज धर्म की ही प्रधानता है यह भी राजा का धर्म सब धर्मों में प्रधान है इसी के द्वारा सब वर्णों का पालन होता है राज धर्मों में सब प्रकार के दानों का समावेश हो जाता है और दान को ही सबसे प्रधान और पुरातन धर्म कहा जाता है यदि राज दंड न रहे तो वेद त्रयी का नाश हो जाए और उसके नष्ट होने पर तो सारे धर्मों का ही लोप हो जाए इस प्रकार पुरातन राजधर्म को त्याग देने से सभी आश्रमों के धर्मों को ठेस पहुँच सकती है राजधर्म में सभी प्रकार की दीक्षाओं का समावेश है और सारी विद्याएं तथा समस्त लोग भी राजधर्म के ही अधीन है इसलिए छत्री के लिए तो राजधर्म ही सबसे श्रेष्ठ है युद्ठिर यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि ब्राह्मणों के ब्रह्मचर्य वाहन और सन्यास इन तीनों आश्रमों के धर्मों का गृहस्थ के धर्मों से अंतर्भाव हो जाता है तथा तो छत्र के धर्म तीनों वर्णों के आश्रय है क्योंकि समस्त लोग और पुण्य पुर्न, कर्मों का आधार राजधर्म ही है इस विषय में मैं धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाला एक इतिहास सुनाता हूँ प्राचीन समय में मानधाता नाम का एक राजा था उसने आदि अंत शून्य भगवान नारायण का दर्शन पाने की इच्छा से एक यज्ञ किया उसने भगवान के के चरणों में सिर रखकर दर्शनों लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने इंद्र का रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया मानधाता ने वहां बैठे हुए अन्य राजा और सभा सदों के सहित इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन किया फिर उन दोनों का आपस में इस प्रकार संवाद हुआ इंद्र ने कहा राजन तुम सभी मनुष्यों के राजा हो इसलिए तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं हैं उन सबको मैं पूरी करूंगा। तुम सत्यवादी धर्मपरायण जितेंद्रीय और सूरवीर हो तुम्हारी बुद्धि भक्ति और सुदृढ़ श्रद्धा के कारण देवताओं की तुम पर बड़ी प्रीति है इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर देने के लिए मैं तैयार हूँ मानदाता ने कहा भगवान मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न करके आदिदेव भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ अब मेरी इच्छा सब प्रकार के भोगों को त्याग कर वन में जाने की है क्योंकि लोक में सभी सतपुरुष अंत में इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं मैंने छात्र धर्म के द्वारा मिलने वाले पुण्य लोगों को तो प्राप्त कर लिया है और संसार में अपनी कीर्ति भी स्थापित कर दी है किंतु जो धर्म आदिदेव श्री विष्णु भगवान से प्रवृत्त हुआ है उसका आचरण करना मैं नहीं जानता इंद्र ने कहा आदिदेव भगवान विष्णु से तो पहले राज धर्म ही प्रवृत्त हुआ है दूसरे धर्म तो उसी के अंग हैं और उसके बाद ही प्रकट हुए हैं अब धर्मों का अंतर्भाव छात्र धर्म में ही हो जाता है, इसलिए इसी को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है भगवान ने छात्र धर्म के द्वारा ही शत्रुओं का दमन करके देवता और ऋषियों की रक्षा की थी यदि वे असरों से आक्रांत इस पृथ्वी को न जीतते तो ब्राह्मणों का नाव वो जाने से चारों वर्ण और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का नाश हो जाता इन सनातन धर्मों का सैकड़ों धर्म युग -युग धर्मों का उद्धार हुआ है इसलिए मनुष्यों में इसी धर्म को सबसे अच्छा माना जाता है युद्ध में शरीर की आहूति देना समस्त प्राणियों पर दया करना लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना भयभीत प्रजा की रक्षा करना और दुखी लोगों को दुख से छुड़ाना ये सब बातें राजाओं के छात्र धर्म में ही पाई जाती है जो लोग काम क्रोध में फे हुए हैं और मर्यादा में नहीं रहना चाहते वे राजा के डर से ही पाप नहीं कर पाते तथा जो सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं वे सदाचार का सेवन करते हुए सद्धर्म का उपदेश कर सकते हैं राजा अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता है अथा इसमें संदेह नहीं उसकी देखरेख में सब प्राणी लोक में निर्भय होकर विचरते हैं इस प्रकार संसार में छात्र धर्म ही सबसे श्रेष्ठ सनातन नित्य अविनाशी और सब जीवों का उपकार करने वाला है इसका परिवसान मोक्ष में ही होता है राजन तुम जैसे लोक हितैषी पुरुषों को इस छात्र धर्म का ही पालन करना चाहिए यदि इसका पालन न किया जाएगा तो प्रजा नष्ट हो जाएगी जो राजा सब प्राणियों पर दया दृष्टि रखता है उसे इसी को अपना प्रधान धर्म समझना चाहिए वह पृथ्वी का संस्कार करावे रास्तु अश्वेधा यज्ञों में स्नान करे भिक्षा का आश्रय ले प्रजा का पालन करे और संग्राम में शरीर त्याग करे भिन्न उपायों नियमों और पुरुषार्थों के द्वारा चातुर्वर्ण को स्थापित करने और उसे सुरक्षित रखने के कारण छात्र धर्म को ही श्रेष्ठ कहा जाता है और इसी में सारे धर्म समाये हुए हैं आगादी कराना तथा पहले जो चारों आश्रम कहे हैं, उनके धर्मों का पालन करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है ब्राह्मणों का प्रधान धर्म यही है जो विप्र इसका पालन न करे उसे शुद्र के समान शस्त्र से मार डालना चाहिए जो ब्राह्मण अधर्म में प्रवृत्त है वह सम्मान का पात्र नहीं हो सकता उसका किसी को विश्वास भी नहीं करना चाहिए मानधाता ने कहा देवराज मेरे राज्य में जो यवन किरात गांधार चीन सबर बर्बर, शक तुषार कंको आंध्र मद्र पौंड्र पुलिंद रमत और काम्बोज आदि जातियों के लोग रहते हैं तथा जो ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य और शुद्रों की संतान है उन्हें अपने अपने धर्मों का किस प्रकार पालन करना चाहिए इसके सिवा जो लोग लूट करके अपनी जीविका चलाते हैं उन सबके साथ मेरा कैसा वर्ताव होना चाहिए इंद्र ने कहा राजन जो लोग लूट पाट करके ही अपना निर्वाह करते हैं उनसे अपने माता पिता आचार्य गुरु आश्रमवासी और राजाओं की सेवा करानी चाहिए धर्म कर्म और कराने चाहिए, और आश्रम बनवाने चाहिए तथा यथा समय ब्राह्मणों को दान दिलाते रहना चाहिए अहिंसा सत्य अक्रोध शौच अद्रोह यज्ञ याद आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा दिलानी चाहिए और बड़े बड़े ब्रह्म भोज करवाने चाहिए राजन प्रजापति ब्रह्मा ने इसी प्रकार सब मनुष्यों के कर्तव्य पहले ही निश्चित कर दिए हैं उनका उन्हें यथावत पालन कराना चाहिए। मानधाता ने कहा, देवराज, मानव समाज में दस्यु तो सभी वर्ण और सभी आश्रमों में पाए जाते हैं वे केवल भिन्न भिन्न चिन्हों से छिपे रहते हैं इंद्र बोले राजन जब दंड नीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म की उपेक्षा होने लगती है तो सभी प्राणी कर्तव्य विमूल हो जाते हैं इस सत्युग की समाप्ति होने पर अनेको वे सन्यासी प्रकट हो जाएंगे और सब आश्रमों में फेर हो जाएगा लोगों में काम और क्रोध की प्रबलता होगी इसलिए वे पुराण और धर्मों की परम गति पर ध्यान न देकर उल्टे रास्ते से चलने लगेंगे जब उदार हृदय राजा लोग दंड नीति के द्वारा पापी को पाप करने से रोकते रहते हैं तो परम मंगल में सनातन धर्म का ह्रास नहीं होता राजा सभी लोगों के सम्मान का पात्र है जो पुरुष उसका अपमान करता है उसके दान यज्ञ और श्राद्ध कभी सफल नहीं होते राजा मनुष्यों का अधिपति सनातन देव स्वरूप और धर्म की रक्षा करने वाला होता है जो पुरुष अपनी बुद्धि से प्रवृत्ति धर्म की गति का विचार करता है मैं तो उसी को माननी और पूज्य समझता हूँ उसी में छात्र धर्म भी स्थित होता है विष्णु कहते हैं युधिता को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु अपने सनातन और अविनाशी धाम को चले गए इस तरह पहले भगवान विष्णु ने ही राज धर्म को प्रचलित किया था और अच्छे अच्छे सत्पुरुष इसका आचरण करते रहते रहे हैं अतः तुम भी अपने पूर्व पुरु पुरुषों द्वारा स्वीकृत इस छात्र धर्म का ही आचरण करो